भाइयों और बहनों मुझको आपको कहते हुए कुछ दुख होता है कल कोई भी सज्जन ने एक छोटा सा पुरस्त दे दिया था तो इस लड़की ने दे दिया मेरे लिए उस वक्त मैंने कहा था कि कोई उत्तर में इस तरह से ले नहीं सकता हूँ प्रार्थना खत्म हो गई थी मेरा बोलने का भी तो ख़त्म हो गया था कभी वो तो लड़की अपना कपड़ा धो लेती है तो जेब में रख लिया था भूल गई तो वो कपड़ा के साथ वो पुरचा भी धोया गया मैंने मांगा माँगा कि अभी तुम तो उसको ख्याल कर लेना कि क्या क्या बोलना है तो उसके पास से तो मिला नहीं यहाँ तो कहाँ से मिले कपड़े में जाकर देखती है कि तो मिला तो सही वो पुरचा लेकिन सब भी गला गया था तो बुझ गई उसमें जो अक्षर थे अभी कहाँ से मैं उनको उन उसका उत्तर दूँ पीछे यहाँ प्रार्थना से पहले ने सब लोगों को पूछा कि वो शख्सियाँ हैं तो मेरे नहीं तो वो प्रश्न चला गया वो मेरे लिए शर्म की बात है एक चीज़ ले ली मैंने तो उसको उसको सुरक्षित रखनी चाहिए और उसमें कुछ जवाब देने लायक कि तू तो दे नहीं तो कहना चाहिए वो मेरा दुख है वो भाई तो यहाँ है ही नहीं किसकी तो क्षमा मांग ये अभी जो जो दंपति ने उपवास का आरंभ किया था उन लोगों ने आज में या तो कल शाम को होगा कि वो, वो समझ लिया मेरे बोलने के बाद उनको लगा ऐसा कुछ हुआ तो सही कि वो वो वो उपवास का शास्त्र का आचार्य कैसे बनता है वो तो कोई घमंडी का काम हो सकता है और दूसरे कोई जाने भी नहीं ये ये घमंड जब उनको बताया गया कि इसमें घमंड क्या मैं पांच बरस का हूँ कि तो पांच फुट ऊंचा हूँ और मैं कह दूँ बराबर पांच फुट ऊंचा हूँ तो उसमें घमंड नहीं जो तो शुद्ध सत्य आदमी बोलता है वो कहीं उसमें पीछे उनकी कोई कोई महत्व भी उसका माना जाए तो भी वो करे क्या झूठ बोले इसलिए उसको समझाया तो समझ गए बात को ठीक है तो मैंने अपने आप दूध मांग लिया और छोड़ दिया कि नहीं अभी हमारे छोड़ना चाहिए और तो पीछे मुझको मिल देना चाहते थे तो साढ़े सात बजे आठ बजे मैंने उनको मिल दिया थोड़ी बातें उनको कह दी और कह दिया उनको तो इस तरह से आपको करना चाहिए कि जैसा मैंने बताया है वो सच्चा उपवास से उपवास से भी ज़्यादा अच्छा है कि हम हम हिंदुस्तान का टुकड़ा लेकर हिंदू और मुसलमान हमारा दिल को इतने तक रखे साबित तो सब अच्छाई ही होने वाला है तो उनको दिल लगा पीछे तो भी वो आदमी है कह तो देता है असर में आ भी जाता है तो सारा दिन भर उन्होंने फल खाया दूध खाया वो तो ठीक है लेकिन पीछे एक पुरसा लिखा कि है तो सही लेकिन बटाटो तो दीजिए कि वो किस तरह से इतनी तो बात सच्ची है कि कोई भी जो अनर्थ है अनर्थ में हिस्सा लेना चाहिए बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ले लिया किसी ने और किसी ने क्या यहाँ तो सारी कॉम्रेश में अनर्थ में हिस्सा ले लिया अभी क्या करें नहीं क्या कर वो क्या करे आप लोग क्या करें जो अनर्थ मानने वाले हैं तो हमारा तो यही हो जाता है ना कि अनर्थ में से कोई भी हमको लाभ मिल सकता है उसको छोड़ देना वो तो मैं जब से यहाँ हिंदुस्तान में वापस आया तब बता रहा कि ये करो तो उसका नाम असहयोग हुआ नॉन कॉपरेट हुआ और वो भी अहिंसक तो हमारे इस अनर्थ को क्या है हिंदू और मुसलमान दो प्रजा है वो अनर्थ नहीं मानता उसमें हमेशा तो उसके साथ हमने, हमने नॉन को ऑपरेशन कर लिया असहयोग कर लिया तो वो हम करते हैं तो हमने सर्वस्व कर लिया और उस अनर्थ को जैसे हम मिटा देते हैं और जबरदस्ती से नहीं किसी पर बलात्कार करके नहीं लेकिन हम अपने आप सीधे रास्ते से चले जाने से वो एक मैंने तो आप लोगों को राजमार्ग बता दिया है तो मैं वो दंपति अगर आज भी यहाँ है तो इतना कह देना चाहता हूँ वो पर्याप्त है बाकी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी हम तो उनके पास से ये सीखें कि जब हम कोई करे भी सबको पता चलता है कि वो हमारी गलती हो गई है तो शुद्ध बुद्धि से गलती को कबूल कर दे और पीछे वो गलत रास्ता है उसको छोड़ दें तो मैं तो दो उन लोगों को दोनों को मुबारकबादी देना चाहती हूँ उन्हें अपने आप मान लिया कि थोड़ा दूध हमको दे दो क्योंकि तो दो तो या तीन दिन का फाका कोई आदमी करता है तो उसको पीछे अनाज एकाएक नहीं खाना चाहिए तो हजम नहीं कर सकेगा लेकिन दूध ऐसी चीज़ है कि तो छोटा बच्चा है उसको भी दूध तो पिला लेते हैं इसी तरह से जो आदमियों ने फाका किया है तो पिछले तो फल कागज ले लिया तो दूध ले ले तो उन्होंने तो दूध दिया फल लिया तो अच्छे हैं और अभी वो मेरी उम्मीद कहे कि अनाज भी खा देंगे भी खाएं और कोई आदमी जीवन भर दूध और फल पर रहना चाहता है तो रह सकता है इसका निर्दा तो उसमें तो कोई तो बुस को फिक्र नहीं और कोई ऐसा कहें कि दूध फल खाते हैं और बाकी हमने छोड़ दिया है उसको मैं व्रट नहीं करता वो तो, तो, तो, तो, तो सहज चीज़ है और वो मनुष्य का शरीर को भी कोई बुरा नहीं रिक्सा नहीं कर देता इसलिए मैं कहूँगा तो वो तो हो गया अभी आप सहज प्रश्न होगा वो कि वो बादशाह खान कल गए हमने मैंने आपको कहा कि हम प्रार्थना करें कि वो जो उसका मिलन है तो उसमें से कुछ शुभ फल हम वाले। तो आप पूछना चाहेंगे मुझको कि उसका क्या फल पाए तो मैं तो आपको बतानी नहीं जो अखबार में एक छोटा सा दिया गया है ना वो वहाँ कालेजम ने कह दिया बादशाह खान की बीच शामिल थे उसने कितना कहा कि हमने बात कर ली है बात उनसे दोनों के बीच में मोहब्बत से हुई वो तो भली बात है लेकिन इतना ही थोड़ा थोड़ा हम चाहते थे तो मोहब्बत से बात करें मोहब्बत से बात ना करें तो क्या डरे आपस आपस में फैलने के लिए थोड़े गड़े थे तो बहुत मोहब्बत से बात हुई और वो भी कितनी डेढ़ घंटा तक करीब भाटोई तो लेकिन इसका नतीजा है तो वो भी वो बताते हैं तो वो तो बक्सा खान भी सरहदी सुबह में जाएंगे अपने दोस्त है अपने पैरोकार हैं उनसे मिलेंगे और पीछे उनको लिखेंगे तब हमें पता चलता है, लेकिन इतना तो आप उसको कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि प्रार्थना तो की लेकिन प्रार्थना का ऐसा नहीं उठा होगा क्या तो प्रार्थना क्या, क्या करना था ऐसा गुणान में कोई न प्रार्थना जो मनुष्य सच्चा हृदय से करता है और पीछे भगवान के साथ कोई ए, कोई इकरार कर लेता है कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ और उसका मुझको आज प्रांत उत्तर चाहिए तो भगवान को जानता नहीं वो क्या शक्ति है जैसे मनुष्य है मनुष्य एक दूसरों के साथ झगड़ ज़गर सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो मुझको पाँच रुपया दो और पाँच रुपया नहीं देता है तो आप उसके साथ लटके तो क्या हम ईश्वर जो निरंजन है निराकार है जिसको कोई पहचान नहीं सकता है उसके साथ झगड़े तो नहीं हो सकता है और या तो उस पर हम न्याय करने के लिए बेचान भी नहीं हो सकता है तो मैं तो आपको प्रार्थना का महत्व बता देना चाहता हूँ कि तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जो करना हमारा परम कर्तव्य है हम हम खाने का छोड़ सकते हैं पीने का छोड़ सकते हैं कहीं जाने तो जाने का सकते छोड़ सकते हैं नींद को छोड़ सकते हैं सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन प्रार्थना रूपी खुदा थे उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते प्रार्थना का फाका नहीं हो सकता है चलो तो आज तीन दिन का मैंने फाका किया है प्रार्थना का ऐसी वो भाषा ही वो झूठी भाषा है, प्रार्थना वो तो आत्मा का आत्मा और शरीर वो दो मिले उसका अविभाज्य अंक जब तक आदमी ने एक भी सांस पर है तब तक तो उसको प्रार्थना करना ही है वो पर। तब बताया है हमको कि नाम दे तो इस लड़के ने भी जाके बताया ना कि नाम भजन से क्या होता है और पीछे आखर में तो कहा कि शाहेद मेलठ वो सबूरी में, सबूरी में कहो को फकीर में जो कुछ भी उसमें कहना चाहते तो उसमें मिल जाता है शाह ईश्वर को नाम उसने दे दिया है बहुत बहुत भला नाम है उसी तो प्रार्थना वो तो नाम है राम नाम तो नाम स्मरण करो तो नाम स्मरण में मतलब ये होगी कि ईश्वर का स्मरण हो तो एक आखिरी का सास निकलता है तब तक वो स्मरण होना चाहिए अगर हम प्रार्थना का रूप बन गए हैं तो हमारे हाल ऐसे होने चाहिए कि हम कभी मूर्खित स्थिति नहीं ऐसा नहीं कि वो हमने उत्थान लिया है देश नमाज पढ़ते हैं कि प्रातः काल का परे पीछे असर का है बीच में आता है ऐसे परी गायत्री है संध्या है वो अपने अपने समय पर करें लेकिन राम नाम के लिए ऐसा समय नहीं है सारा दिन भर एक भी स्वास चलता है उसके साथ साथ वो चलना चाहिए ऐसा जब चलें तब आप कहिए के उस आदमी का खेद है और उस आदमी को 125 वर्ष जिंदा रहने का हक है मैं तो हूँ आप हैं कोई भी मनुष्य है तुम तो उसको कहो कि तू 125 वर्ष के, के पहले मर जाएगा तो हम कैसे कहें कि पलटी एक श्वास और निश्वास में उच्छ्वास में तेरे तेरे में राम नाम नहीं था तो मैं आपको कहता हूँ आप कह सकते अगर मैं 125 सौ वर्ष के पहले मर जाऊं, तो आप कह सकते हैं कि के वो कहता तो आया लेकिन कहता उसका ऊपर नहीं पाया था तो मैं तो दीन भाग से आपको कबूल कर लेना चाहता हूं कि मैं उस स्थिति को पहुंचा नहीं लेकिन उस स्थिति को मैं जानता हूं, पहचानता हूं। उसमें मेरे गुरु कोई संदेह नहीं इतनी सबक मेरी श्रद्धा और मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसी मूर्छा में न रहूँ कि जब प्रत्येक श्वास में राम नाम में आपने सुना तो नहीं होगा वो तो कठा है दंड कठा है हनुमान जी वो सीता जी के पास थे ने अपनी माल उनको पहना थी कोई बड़ी भारी सेवा थी तो उसने कहा कि वो तो क्या काम की चीज है देखूं तो सर कि उसमें प्रत्येक मनका में राम नाम है कि नहीं तो नहीं देख सकता तो तो, तो वानर था ना कहा जाता है दंत तो कहा तो से कचर कचर कचर करना शुरू कर दिया तो सीधा जी पूछती है कि तुम क्या केता है तो कहता है कि मेरी रोम रोम में राम नाम रहा है तो उधर उसमें भी राम नाम है मंत्री प्रकृत में तो, तो मैं पहला और तुम तो विवाद ऐशा तो तो तो तो उसने कहा तो, तो, तो, तो सीता जी भी पहचान गई माला बड़े प्रेम भाव से देती हूँ वो भी उसको नहीं चाहिए तब वो बैठी है तो वो कहता है की यहाँ खोलो खोल कर देख लो तो उसने राम के सिवा एक दूसरा को चुपी है नहीं भाई वो खोलना क्या था वो तो सीता तो समझ गई न ऐसा शरीर मेरा भी होगा वो तो है लेकिन वो बाहर का शरीर हो या ना हो तो दूसरी बात है तो भी दंट कथा है याद रखी लेकिन ऐसा आत्मा होना चाहिए बाहर से भी ऊंचा तो कोई उससे ऊँची कोई चीज़ नहीं हो सकती ऐसा आत्मा जिसको है वो वो पीछे 125 सौ वर्ष तो को कोई निकमी बात है नजीबी बात हो जाती है वो तो अमर आयु हो गया ऐसा आप लेकिन वो बहुत दुर्लभ चीज है कहना सहम है लेकिन करना कठिन है कुछ भी हो उसके बीच में जो आपको मैं आपके सामने आदर्श रख लिया और मैं हमेशा राम नाम देने का कहता हूँ चीख चीख पर तो उसके बीच में कहीं तो हम चलें और प्रगति तो हमेशा करें जो हम प्रगति करते हैं तो हमारे लिए खेद तो वो प्रार्थना का अर्थ है वो आप समझ लें इस उदाहरण पर से कि वो बादशाह खान गए और कुछ नहीं आया तो मुझे प्रार्थना निकम है हम क्यों करें ऐसा कोई तो न कहे सपने में इनके लेकिन ऐसा ही समझो कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो जो उसका फल वो प्रार्थना करने में ही रहा है बाह्य फल तो हमें क्या है बाह्य फल तो आता ही है का ऐसा भी समझता पृथ्वी तो तो में बहुत कार्य पड़े हैं और कहा ऐसा गया है कि कोई कार्य ऐसा नहीं है कि तो जो फल नहीं देता कार्य करो तो उसका फल तो है भला या बुरा तो प्रार्थना वो भी एक कार्य ही है ना और उसमें से जो तो फल आता है वो सबसे उत्तम फल आता है इस तो क्योंकि प्रार्थना ये सबसे उत्तम कार्य है इसलिए इतना भजन है इतनी झंझट में पढ़ते हैं नमाज पढ़ते हैं मंदिरों में जाते हैं भजन गाते हैं माला फिराते हैं सब कुछ करते हैं ढोंग भी करते हैं लेकिन वो ढोंग भी उसके पीछे पीछे पड़ा है एक अनोखी चीज है उसके पीछे नहीं तो ढोंग नहीं चल सकता है इस जगत में तो इतना तो मैंने आपको प्रार्थना के बारे में कह दिया